शांति ओ हम वेद विज्ञान की इस चर्चा में वेद ऋग्वेद के दसवें मंडल के अंतिम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और इस अंतिम सूक्त में मनुष्य को क्या करना चाहिए इस बारे में विचार दिया गया है इस सूक्त का ऋषि संवन है और इसका देवता संज्ञान है तो हम तीन मंत्रों की चर्चा इससे पहले कर चुके हैं और चौथे मंत्र के एक पद की चर्चा हम कर चुके थे समानी व आकूति ही अर्थात हमको जो उत्साह है कुछ करने का अच्छा करने का वो समान होना चाहिए अब हम सब उत्साहित होने चाहिए समान रूप से क्रियाशील होने चाहिए हम सबको उसको करने के लिए हमारे मन में उत्कंठा होनी चाहिए तो समानी व आकूति समाना हृदयानी व और दूसरी चर्चा जो हम कर रहे थे कि हमारे हृदय भी समान होने चाहिए पिछले प्रवचन में हमने आपको बताया था कि जो एक अवयव है हृदय वो कैसे काम करता है हरति ददाती याती तो ये जो रचना का कौशल है वो कैसा है ये बताया था आगे ये कहता है कि यहाँ जो हृदय शब्द प्रयोग किया गया है वो विचार करने वाले अंश के रूप में है विवेक करने वाले शरीर के अंग के रूप में है तो ये हृदय भावात्मक है भावनात्मक है विचार प्रधान है अर्थात जिसके अंदर सोच है विचार है उसकी बात इसमें की जा रही है तो कहता है समाना हृदयानी वह जो तुम्हारा हृदय है वो समानता लिए हुए होना चाहिए तो जो हमारा भावना का पक्ष है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर समानता आनी चाहिए और इसलिए मस्तिष्क को भी उपनिषद में हृदय कहा गया है अर्थात जब परमेश्वर के बारे में विचार परमेश्वर के बारे में चिंतन तो परमेश्वर का अनुभव ये सब हृदय के काम हैं हृदय के विचार के काम हैं इसलिए यहाँ पर जो हृदय शब्द का प्रयोग है वो भावनात्मक जो हमारा पक्ष है उसके लिए है ये जो भावना तक हमारा हृदय का पक्ष है वेद कहता है समाना हृदयानी व हमारे हृदय भी समान होने चाहिए हमारी भावनाएं समान होनी चाहिए क्योंकि भावनाओं का सबसे ज़्यादा पता कब लगता है कि भावनाओं का संबंध संवेदनाओं से होता है और मन में तो जो संवेदना है उसका तो पता नहीं चलता लेकिन वो संवेदना जब शरीर के स्तर पर आती है शरीर के धरातल पर आती है तो हमारे अंदर उसकी पहचान होने लगती है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं उसके चिन्ह मालूम पड़ते हैं जो हमारे हृदय के जो भाव हैं यदि साहित्य की भाषा में कहें तो उनको हम स्थायी भाव कह सकते हैं वो जब तक अंदर होते हैं प्रकाशित नहीं होते हमें पता ही नहीं चलता रतिर्स शोक च क्रोधोत्साह भयम तथा जुगुप्सा विस्मयच्चे स्थाई भावा प्रकर्ति कहता हा रति है हास है शोक है जुगुप्सा है विस्मय है ये सब है ये स्थाई भाव कहलाते हैं तो ये स्थाई भाव जब तक शरीर में है मन में है अप्रकाशित हैं किसी को कुछ पता नहीं लगता लेकिन जैसे ही ये शरीर पर प्रभाव डालते हैं तो शरीर में दिखाई देने लगते हैं परिवर्तन होने लगता है किसी से हम प्रेम के प्रति भाव रखने लगते हैं किसी के प्रति आदर की बुद्धि रखने लगते हैं किसी के प्रति श्रद्धा रखने लगते हैं कभी हमें हंसना आता है कभी हमें रोना आता है कभी हम क्रोधित होते हैं कभी हम किसी को दंडित करने की इच्छा रखते हैं तो ये जो परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं वो हमारे शरीर में परिलक्षित होती हैं हम क्रोध के समय में क्या करते हैं हास्य के समय में क्या करते हैं प्रेम के समय में क्या करते हैं उत्साह के समय में क्या करते हैं हमको आश्चर्य होता है तब हमारी दृष्टि हमारे विचार हमारा चेहरा कैसा होता है तो ये उस समय पता लगता है तो ये कहता है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए वो भावनाएं भी समान होनी चाहिए उनके अंदर संवेदना होनी चाहिए उनके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए क्योंकि मूल बात यह है कि मनुष्य के अंदर जब तक संवेदना न हो जब तक सहानुभूति न हो तब उसके अंदर समानता नहीं आ सकती एक व्यक्ति गरीब है हम जानते हैं कि वो गरीब है लेकिन मेरे मन में उसके प्रति कोई सद्भाव क्यों नहीं है क्योंकि मेरे अंदर संवेदना जागी हुई नहीं है मेरे अंदर उसके दुख के प्रति कोई विचार नहीं बना हुआ है सहृदयता नहीं है। ये सहृदयता जब होती है मनुष्य के अंदर तब जिस भाव को हम कर, देखते हैं उत्पन्न हुआ जानते हैं उसे साहित्य की भाषा में सौहार्द कहते हैं ये जो समानता होती है हृदय की हृदय की समानता से ये भाव पैदा होता है और ये पैदा हुआ भाव सौहार्द कहलाता है और ये सौहार्द क्योंकि हमारे अंदर पैदा होता है तो जिसके अंदर पैदा होता है उस व्यक्ति को सुरृद कहते हैं अच्छा है हृदय जिसका तो वो सूर्यद का एक जो अर्थ है प्रचलित में वो है मैत्री मित्र अर्थात मित्र कौन बन सकता है जिसके अंदर त्रदयता हो सदभाव हो संवाद हो संवेदना हो तो ये कहता है कि हमारा कै, हम कैसे हों समाना हृदयानी वह हमारे जो हृदय हैं वो समान होने चाहिए तो ये समान की जो समानता है कैसे बनेगी जब हमारे अंदर जो सहानुभूति का स्तर है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा कैसे पता लगता है कि सहानुभूति का स्तर एक है ये ऐसे पता चलता है कि किसी को दुखी देखकर जब हम दुखी होते हैं और किसी को सुखी देखकर जब हम सुखी होते हैं किसी को अच्छा देखकर जब हम प्रसन्न होते हैं किसी को बुरा देखकर उसके लिए दुख खेद मन में पैदा होता है तब हमारा जो हृदय है वो उसका स्तर वैसा होता है जैसा सामने वाले का है तो ऐसे स्तर ऐसे हृदय के स्तर में हमारे अंदर जो संवेदनाएं जागती हैं जो सहानुभूति पैदा होती है वो हमारे शरीर से प्रकट होती है हम किसी के दुख को देखकर कर हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम किसी के कष्ट को किसी के द्वारा दिए जाने वाले दुख को देखकर उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। वो अधिक मजबूत होने पर तगड़ा होने पर दुष्ट होने पर उससे हम लड़ते हैं तो ये जो परिस्थिति है ये परिस्थिति हमारे अंदर प्रकट होती है हमारे शरीर में दिखाई देती है तो यहां मंत्र में कहा गया है समाना हृदयानि व हमारे जो हृदय हैं, हमारा जो भावना का स्तर है वो समानता का स्तर होना चाहिए जैसे कोई घटना को देखकर हम तटस्थ भाव से निकल जाते हैं तो अब हमारा स्तर समान नहीं होता संवेदना का स्तर नहीं होता जब हम संवेदना के समानता के स्तर पर होते हैं तब हमारे अंदर प्रतिक्रिया पैदा होती और वो प्रतिक्रिया तीव्र भी हो सकती है मंद भी हो सकती है मध्यम भी हो सकती है तो वो प्रतिक्रिया जितनी तीव्र होगी हमारा धार्मिक होना उतना ही अधिक होगा उतना ही महत्वपूर्ण होगा तो जब हम समान हृदय वाले होते हैं तो हमारे साथी के दुख के क, दुख के कष्ट के जो क्षण होते हैं वो हमारे लिए भी उतने ही दुखदायी और उतने ही पीड़ा देने वाले होते हैं जब कोई व्यक्ति सहृदय होता है जिसकी संवेदनाएं जुड़ी हुई होती हैं समान होती हैं तब उसकी जो परिस्थिति होती है वो इतनी उसको व्याकुल कर देने वाली होती है कि वो उन, उनका प्रतिकार किए बिना रह नहीं सकता उनका प्रतिकार करने के लिए उसे यत्न करना पड़ता है और उस प्रतिकार का यत्न जो है उसके सौहार्द की पहचान है उसके सौहार्द की निशानी है तो इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई है मंत्र में वो कहता है समानमस्तु, तुम्हारा जो हृदय है वो समान होना चाहिए अर्थात तो ये पहचान है धार्मिकता की कि हमारे हृदय में ऐसे व्यक्ति के प्रति सद्भाव और संवेदना पैदा होनी चाहिए ये बात हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि धार्मिक व्यक्ति जिसके अंदर ये भाव पैदा होते हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में भाव जो होते हैं वो सात्विक होते हैं जब हम राजसिक या तामसिक भावों में होते हैं तो हमारे अंदर संवेदना पैदा नहीं होती हमारे अंदर उसके प्रति सद्भाव नहीं होता हमारे अंदर करुणा नहीं होती हमारे अंदर दया नहीं होती हम उसके प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं रखते लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके अंदर दया होती है करुणा होती है संवेदना होती है उसके प्रति सहायता का भाव होता है कृपा दृष्टि होती है न्याय होता है दया होती है तो इसलिए यहाँ पर कहा कि कोई व्यक्ति धार्मिक बनेगा धार्मिक कहलाएगा तो उसके लिए आवश्यक है समाना हृदयानी और जब कोई किसी के मनुष्य में शतोगुण का भाव आता है तो उसके अंदर जो विकृतियां शरीर में विकार परिवर्तन पैदा होते हैं तो उसको शास्त्रकारों ने चित्रित किया है वो कहते हैं जब हमारे अंदर शतोगुण होता है तब हम परमेश्वर की चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर रोमांच होने लगता है हमारे अंदर हमारे आँखों से अश्रुपात होने लगता है हमारे दिल में करुणा के भाव जागने लगते हैं हमको आनंद अनुभव होता है तो ये जो आनंद में जो हमको प्रसन्नता में आह्लाद में हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है वह हमारी संवेदनाओं को वह हमारी सहानुभूतियों को जगाता है इसलिए वेद कहता है जो मनुष्य धार्मिक होता है वो सात्विक होता है वो सतोगुण प्रबल होता है उसके अंदर समानता का भाव होता है उनके जो हृदय है उनकी जो अनुभूति है उनका जो सोच और विचार है वो ये नहीं सोचता इसको नहीं मिला तो कोई बात नहीं इसको नहीं मिला तो कोई चिंता की बात नहीं वो सोचता है ये नहीं क्यों मिला अर्थात इसकी पूर्ति मैं कैसे कर सकता हूँ तो ये जो विशेष बात है ये धर्म का लक्षण है वो ये कहता है समानी व आकूति समाना हृदय आनी व तो मेरा हृदय समान होना चाहिए मेरी भावनाओं में समानता आनी चाहिए तब वो व्यक्ति अपने अन, अपने अपने अंदर जो भी विद्यमान है जो कुछ उसके पास अच्छा है वो उसे बांटना चाहता है जब वो किसी पक्षी को पीड़ित देखता है तो उसके अंदर करुणा का भाव पैदा हो जाता है यहाँ एक प्रसंग बहुत अच्छा याद कर, करने लायक है करने योग्य है बताने योग्य है हम जिसे संसार में संस्कृत साहित्य में काव्य कहते हैं इस काव्य के प्रादुर्भाव की जो कथा है वो बड़ी रोचक है वो इस करुणा से पैदा होने वाली कथा है कहते हैं कि जब कभी ये काव्य नहीं था और उसके काव्य को पहले पहल करने वाला कोई व्यक्ति हुआ है उसे हम वाल्मीकि कहते हैं इसलिए उनके साथ एक विशेषण जुड़ता है आदि कवि वाल्मीकि अर्थात उनसे पहले कोई मनुष्य काव्य की रचना नहीं कर पाया था किसी के मन में काव्य पैदा नहीं हुआ था किसी की संवेदना और अनुभूति इतनी करुणा से पूर्ण नहीं हुई थी कि उसकी शब्दावली उन भावों को प्रकट कर सके और कहते हैं कि एक बार वाल्मीकि ऋषि जब नदी के किनारे स्नान के लिए जा रहे थे तो क्रौंच पक्षी प्रेम के प्रणय के प्रसंग में लगे हुए थे उन दो क्रौंच पक्षियों को ऐसे प्रणय की परिस्थिति में देखते हुए किसी शिकारी ने अपने तीर से दोनों में से किसी एक का वध कर दिया और जब उसका वध कर दिया तो जो क्रौंची है उसकी पत्नी है स्त्री है उसने जो करुण क्रंदन किया जो रोना रोने का भाव हुआ उस करुण क्रंदन ने वाल्मीकि के हृदय में उस करुणा के भाव को जो शब्द दिए वो शब्द जो हैं आदि काव्य कहलाते हैं वो महर्षि ने जब उन दोनों को देखा और उनके मन से ये जो शब्द निकले कि मां निषाद प्रतिष्ठान अगम शाश्वती समा यत् मिथुना देकम अवधि काम हे निषाद हे शिकारी अगर तुम शाश्वती समा प्रतिष्ठां अगम तो अगले सैकड़ों सालों तक भी तेरा मन तेरा हृदय सुखी नहीं होगा तू प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेगा तेरे अंदर तेरे हृदय के अंदर संतोष का सुख का आदर का भाव कभी नहीं आएगा क्योंकि यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम तूने इन क्रौंच पक्षियों के प्रणय की लीला के करते हुए होने पर तूने जो वध किया है ये वध तुझे शाप के रूप में प्राप्त होगा वाल्मीकि उसे शाप देते हैं मानिशाद निषाद प्रतिष्ठा अगम शाश्वती समा सैकड़ों सालों तक भी तुझे शांति नहीं मिलेगी तुझे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि तूने एक को दुखी किया है एक को मार के दूसरे को दुखी किया है इसलिए वेद कहता है कि यदि हमारे अंदर धर्म है धर्म रह सकता है तो उसकी पहली शर्त है सहानुभूति उसकी पहली शर्त है संवेदना उसकी पहली शर्त है दया उसकी पहली शर्त है करुणा अर्थात जिस मन में दया का भाव करुणा का भाव नहीं रहता जिसके अंदर संवेदनहीनता होती है वो हृदय धार्मिक नहीं बन सकता क्योंकि धर्म जो है वो प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम है जब हम पूर्वक देते हैं देकर हमें प्रसन्नता होती है तो वो जो हमारी मानसिक परिस्थिति है वो हमें धार्मिक बनाती है तो इसलिए कहा समाना हृदयानी वह हमारे हृदय भी सबके समान होने चाहिए हमारे अंदर उत्साह भी होना चाहिए और हम दोनों सारे मिलकर के उस काम को करने के लिए तत्पर भी होने चाहिए समाना हृदयानी वह समान मस्त वो मनो यथा वह सुसहासति यहाँ जो मूल बिंदु हमारे आए इस मंत्र में जो चर्चा हुई वो मुख्य बातें हमारे मन के भावों के विचारों से जुड़े हुए हैं हमने पहले देखा था समानी व आकूति जो आकूति है वो भी हमारे मन के भाव को बता रहा है अर्थात हमारे अंदर जो काम करने की बात है जो काम करने का उत्साह है वो उत्साह कब पैदा होता है जब हमको कोई चीज प्रेरित करती है करने के लिए बाध्य करती है वो चीज है समाना हृदय जब हमारे हृदय समान होते हैं तब हम धार्मिक होते हैं ये बात कही गई ओ, ओ। शांत शांति वनस्पत शांतिर्शे देवा ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति शांति शामा शांतिरे ओ शा शांति शांति